उपहार के बदले उपहार एनी जंगल के किनारे एक में एक अपने कमाए हुए सिक्कों को बिस्तर के नीचे एक थैली में रख देता था साल बीतते गए और जिस थैली में वो सिक्के रखता था वो भर गई एक दिन बूढ़े ने अपने पैसे गिनने का फैसला किया और उसने पाया कि वास्तव में काफी थे मैं इन्हें कैसे खर्च करूं उसने अपने आपसे बार बार पूछा लेकिन वो कुछ ठीक से नहीं सोच पाया तभी उसके दिमाग में एक विचार आया वो गांव में अपने एक मित्र से मिलने गया जो एक व्यापारी था और जो यहां वहां खरीद फरोख्त करता था घास काटने वाले ने अपने पैसों से व्यापारी से एक सोने का सुंदर कंगन खरीदा अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे खूबसूरत महिला कौन है उसने पूछा व्यापारी ने बिना किसी हिचकिहाट के उत्तर दिया समर्रा की राजकुमारी बूढ़े ने व्यापारी को एक संदेश के साथ समर्रा की राजकुमारी को कंगन देने को कहा सुंदरता की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति से और उसने व्यापारी को उसकी सेवाओं के लिए एक सिक्का भी दिया व्यापारी ने जाकर राजकुमारी को कंगन दे दिया कितना कंगन है? राजकुमारी ने कहा। लेकिन मुझे हो कि प्यारा उपहार मुझे आमतौर पर व्यापारी एक सच्चा आदमी था लेकिन उसे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही थी कि उस उपहार को एक गरीब और बूढ़े खास काटने वाले ने भेजा था इसलिए व्यापारी ने झूठ बोला उसने कहा कि वो कंगन एक रईस राजकुमार ने राजकुमारी को उपहार स्वरूप भेजा था फिर मुझे भी बदले में उसे एक उपहार भेजना चाहिए राजकुमारी ने कहा और मुझे इससे भी कुछ अच्छा भेजना चाहिए फिर राजकुमारी ने वही किया और उसने व्यापारी को उसकी सेवाओं के लिए कुछ पैसे भी दिए व्यापारी उस ऊंचे खूबसूरत घोड़े को घास काटने वाले के पास लेकर गया लेकिन लेकिन बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया कि उस शानदार उपहार का वो क्या करे उसे घोड़े की कोई जरूरत नहीं थी अच्छा यह बताओ कि वो सबसे बहादुर आदमी कौन है जिसे तुम जानते हो बूढ़े ने व्यापारी से कहा मामून का राजकुमारी सबसे बहादुर है व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया फिर बूढ़े ने व्यापारी से घोड़े को राजकुमार को देने के लिए कहा साथ में उसने अपना यह संदेश भी भेजा साहस की प्रशंसा करने वाले से राजकुमार अपने उपहार से उतना ही प्रसन्न हुआ जितना राजकुमारी अपने उपहार से हुई थी एक बार फिर व्यापारी को यह कहते हुए शर्म आई की वो उपहार एक बूढ़े घास काटने वाले ने भेजा था व्यापारी ने राजकुमार से कहा कि उपहार एक राजकुमारी ने भेजा था जो एक दूर देश में रहती थी और वो राजकुमार की महान बहादुरी की बड़ी कायल थी मुझे भी राजकुमारी के लिए उपहार भेजना चाहिए राजकुमार ने कहा क्योंकि मुझे यकीन है कि वो राजकुमारी बहुत सुंदर होगी फिर उसने वही किया राजकुमार ने व्यापारियों व्यापारी के सेवाओं के लिए उसे कुछ धन भी दिया एक बार बूढ़े के पास रुके बिना व्यापारी सीधा राजकुमारी के महल की ओर पढ़ा भला एक बूढ़ा घास काटने वाला ऊँटो और बहुमूल्य मसालों का क्या करेगा बूढ़ा आदमी एक खेत में घास काट रहा था जब व्यापारी उसके पास से गुजरा तो बूढ़े ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा फिर बदले में राजकुमारी ने राजकुमार के लिए एक बेहतर उपहार भेजा उसने व्यापारी को उसकी सेवाओं के लिए उसे कुछ मुआवजा भी दिया जब व्यापारी राजकुमार के महल की ओर जा रहा था तो उसके घुटने लुटेरों के डर से कांपने लगे तब राजकुमार ने देखा कि व्यापारी इस बार उसके लिए क्या लाया था तो काफी चिंतित हुआ मैं भला इससे ज्यादा शानदार तोहफा और क्या भेज सकता हूं उसने सोचा लेकिन कोई यह ना समझे कि मैं कंजूस हूं और इसलिए उसने राजकुमारी के लिए एक बहुमूल्य उपहार भेजा उसने सेवाओं के लिए व्यापारी को कुछ मेहनताना भी दिया जब राजकुमारी ने कमल के फूलों में खजाने से लदी नौकाओं को धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए देखा तो वो हैरान रह गई राजकुमारी की सखियां खिलखिलाकर हंस उठी लगता है राजकुमार आपसे शादी करना चाहता है उन्होंने कहा ऐसा ही होना चाहिए राजकुमारी ने सोचा मुझे उस राजकुमार से मिलना चाहिए राजकुमारी ने व्यापारी से राजकुमार का पता पूछा लेकिन व्यापारी ने बहुत आरजो मिन्नत करने के बाद भी राजकुमारी को पता नहीं बताया फिर राजकुमारी ने भी राजकुमार के लिए एक और बड़ा उपहार भेजा और व्यापारी को उसकी सेवाओं के लिए कुछ धन दिया साथ में राजकुमारी ने एक योजना भी बनाई जैसे ही व्यापारी भव्य कारवां के साथ राजकुमार के पास गया राजकुमारी ने उसका पीछा किया हर गांव से गुजरते समय राजकुमारी का कारवां रास्ता पूछ राजकुमारी कारवां का रास्ता पूछती रही एक बिंदु पर खुद घास काटने वाले बूढ़े ने राजकुमारी को कारवां का सही रास्ता बताया और इस तरह राजकुमारी ने यात्रा की वो हमेशा व्यापारी से एक दिन पीछे रहती थी जब व्यापारी राजकुमार के महल में पहुंचा तो राजकुमार घबरा गया क्योंकि राजकुमारी के उपहार की बराबरी करना उसके लिए कठिन था उससे बेहतर तोहफा भेजने की बात तो वो सोच भी नहीं सकता था लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उसने राजकुमारी के लिए भेजा उसने व्यापारी को उसकी सेवाओं के लिए कुछ धन भी दिया जब जा व्यापारी जाने के लिए तैयार हुआ तो राजकुमार ने अपनी चमकीली तलवार खींची और मांग की कि व्यापारी उसे भी राजकुमारी के पास लेकर चले मुझे उस महिला से जरूर मिलना चाहिए जो अब मेरे राज्य के पूरे धन की मालकिन है राजकुमार ने कहा डर के मैं व्यापारी उसके लिए राजी हुआ फिर व्यापारी राजकुमार के साथ राजकुमारी के महल के लिए रवाना हुआ एक दिन से भी कम समय बाद सड़क पर राजकुमार ने खूबसूरत महिला को एक सफेद घोड़े पर अपनी ओर आते हुए देखा इतने सारे सेवकों की संख्या देखकर वो समझ गया कि वो राजकुमारी ही होगी जैसे ही राजकुमारी ने व्यापारी को घोड़ों, ऊँटो गधों और हाथियों की शानदार परेड का नेतृत्व करते देखा वो भी समझ गई कि वे सभी उपहार उसी के लिए होंगे शीघ्र ही कापते हुए व्यापारी ने राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से मिलवाया उन्हें तुरंत एक दूसरे से प्रेम हो गया और एक हफ्ते के भीतर ही उन्होंने शादी कर ली उन्हें इस साधारण बूढ़े आदमी के बारे में कभी ही मालूम नहीं पड़ा जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार था बाद में वर्षों में जब बूढ़ा और उसका दोस्त व्यापारी मिलते थे तो एक साथ हंसते थे और राजकुमार और राजकुमारी की खुशी की कामना करते थे समाप्त